रहा बाद में वो भी मूर्छित हो गया बेहोश हो गया नष्ट हो गया अब उसके नष्ट होने से तो शरीर ही विषीर्ण हो गया और वो जो पुरंजन जी थे उनकी दशा क्या हुई कि वो स्त्री का ध्यान कर रहे थे बुद्धि के साथ तादात में अपन्न हो गए थे ऐसा अध्यास कड़ा हो गया कि मैं ही मैं ही बुद्धि हूँ मैं ही अंतकरण की वृत्ति वृत्ति सहित अंतकरण मैं ही हूँ ऐसी अविद्या व्याप्त हो गई उनमें और स्त्री का ध्यान करते करते वो स्त्री हुए फिर एक देश के राजा के घर में वो बेटी बने और उस राजा ने महाराज उनका विवाह एक पुरुष से कर दिया अब वहां भी बहुत बच्चे कच्चे हुए बड़ी संतान बड़ा धन बड़ी सेना बड़ा राज्य अब वहाँ भी बरसों तक वो मैं अपने पति के साथ रहे और बहुत बच्चे बच्चे पैदा किए फिर पति का तो अंत में शरीर पूरे ही हुआ संस्कृत में शरीर उसको कहते हैं जो विशीर्ण हो जाए बिखर जाए शीर अंत में ये जो भानवती का कुनबा है जो कई चीजों को जोड़ के बना है इसमें नसें हैं, हड्डियां हैं, चर्बी है मांस है नारायण खून है बिष्ठा है मूत्र है और अलग अलग हड्डियां अलग अलग हैं, ये जोड़ जोड़ के बहुत सी चीजों से बना हुआ है तो जो चीज बहुत चीजों से जोड़कर बनती है वो हमेशा तो इकट्ठी रह नहीं सकती एक न एक दिन बिखर जाएगी तो वहां भी नारायण वो पुरंजनी जो बन गए थे वे नारायण उसके पति की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई तो बड़ी सती सावित्री थी महाश्मान में ले गई और वहाँ ले जाकर के चिता पर उनकी अर्थी को रखा और सती होने के लिए तैयार और वो व्याकुल हो रही थी उसी समय ध्यान आया ध्यान आया नहीं वो जो अज्ञात सखा है ईश्वर जिसको छोड़कर वो संसार में आ गए थे नारायण वो आ गए ब्राह्मण के बीच में और बोले कि भाई अरे वो देवी तू कौन है और किसके लिए रो रही है उसने बताया मैं पत्नी हूँ ये पति हैं इनकी मृत्यु पर मैं दुख से व्याकुल होकर सती होने जा रही हूँ ब्राह्मण ने कहा तुम तो मुझे भूल गए मैं वही तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा हूँ तुम तो मुझे छोड़ करके संसार की में शैर, सैर सपाटा करने के लिए आए थे और इतनी इतनी देर हो गई तुम हमारे पास लौट के नहीं आए तब मैं तुमको लेने के लिए बताने के लिए आया हूँ वो तो महाराज कहते ही है वो जो देवी थी उसको याद आ गया की अरे मैं तो पुरंजन हूँ और नारायण वहाँ मित्र ने वो जो अज्ञात सखा है वो उसने बताया कि हम दोनों मानस में रहते हैं हंसा हंसावंस त्वंसार्य मैं भी हंस हूँ और तुम भी हंस हो है हम लोग मानस माने अंतकरण के निवासी हैं जीव और ईश्वर दोनों और तुम संसार के भोग भोगने लगे और मैं देखता रहा असल में मैं और तुम ये दोनों दो नहीं हैं जो मैं हूँ सो तुम हो और जो तुम हो सोई मैं हूँ हम दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है ये तो देह इंद्रिय मनोधर्मान आत्मन अध्य निर्गुण श्वेत काम लवान ध्यान ममाह मिति कर्म कृत नारायण ये देह इंद्रिय और मन के जो धर्म हैं देह का धर्म है जन्मना और मरना इंद्रियों का धर्म है भूखा प्यासा होना और मन का धर्म है वासना से जुक्त होना उसको हमने अपने आप में अपने दृष्टा स्वरूप में जो कि साक्षात ब्रह्म ही है मान लिया अध्यास कर लिया जो मैं नहीं हूँ वो अपने को मान लिया और जो मुझसे अलग है उसको अपने को अपना मान लिया इस तरह से अहम और मम मैं और मेरा आ गया और इस अध्यास में इस मूर्खता में भ्रांति में अविद्या में तुम फंस गए और हमको भूल गए अब देखो असल में तो मैं और तुम दोनों एक ही हैं जब इस प्रकार उस अज्ञात मित्र ने हंस ने उस ब्राह्मण ने उनको समझाया तुरंत अज्ञान की निवृत्ति हो गई और पुरंजन को तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई ये उपाख्यान बहुत बड़ा है पांच अध्यायों में इसका वर्णन श्रीमद्भागवत में आया है बड़े विस्तार से शिकार का वर्णन है वन का वर्णन है सेना सेन का स्त्री का बड़े विस्तार से वर्णन है अब तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई ये उपाख्यान सुनाए करके नारद जी ने कहा कि देख प्राचीन बरही राजा महात्मा लोग महाराज आप आप करके धर्म धुरंधर करके तुमने बड़ा लोकोपकार किया और बड़े धर्म धुरीण हो और बड़े धर्मालंकार हो तारीफ कर करके महात्मा लोग जो हैं वो अपनी जीविका नहीं चलाते बल्कि तारीफ करने वाले महात्मा के बारे में तो शंका हो जाती है कि ये इतनी तारीफ जो कर रहा है ये कुछ हमसे लेना चाहता होगा और ये सिद्ध लोग तो महाराज फटकार फटकार के बोलते हैं नारद जी ने कहा देख रे प्राचीन वर् तू अपने को मानता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ जरा देख तो सामने की ओर क्या है महाराज एक वन है हाँ एक जंगल है हमारे सामने नारद जी ने दिखाया को जंगल में क्या है क देख एक हरिण है कहा है तो हरिन कब वो हरिणी के संग भोग विलास करना चाहता है कहा करना तो चाहता है महाराज का जरा पीछे की ओर देख उसके का एक बहेलिया है वो धनुष्वाण ताने हुए है एक साप है उसको काट उसको काटने के लिए तैयार है हैं, और देखा उसके ऊपर वज्र गिरने वाला है लेकिन वो सब आगे पीछे का देखना भूल करके और कहा फंस गया है अपनी हरनी के साथ भोग बिलास में फंस गया राजा ने कहा महाराज मैं देख रहा हूं ये क्या बात है यही तेरी दशा है तू भी ऐसा ही है तू अपने सिर पे जो तलवार लटक रही है उसको नहीं देख रहा है और भोग विलास में फंसा हुआ है छोड़ इसको तुम्हें यदि सत्संग नहीं मिलेगा तो तुम्हारा किसी प्रकार कल्याण नहीं होगा चाहे कोटि कोटि यज्ञ करो और चाहे कोटि कोटि बड़े बनो संत पुरुष का लक्षण ही यह है कि जहाँ संत लोग रहते हैं वहाँ निरंतर भगवंत की कथा होती है यस्मिन महन मुखरिता मधुभ चरि पीयूष शेष पीत स्रवंतीबंतृशो नृपाढ़ तानस संतृड भय शो कमुहा हमारे एक मित्र अभी गोमुख में रह के आए हैं ये सवा बरस तक गोमुख में ही रहते थे आके नीचे से चार मील नीचे से आके रोटी ले जाया करते थे खाने को रहते वहीं थे नंगे रहते थे मैंने पूछा भाई क्या हुआ वहाँ कैसे कैसे तुम्हें कोई अलौकिक संत मिले बोले नहीं क बोले कोई देवता आया क नहीं कई भगवान का दर्शन हुआ क नहीं क समाधि लगी क नहीं अच्छा कि तब क्या हुआ कोई बड़े बड़े महात्मा मिले कब बोले महाराज वहाँ गांजा लोग पीते हैं क्योंकि ठंड ज्यादा होती है तो गांजा पीते हैं अच्छा कोई सत्संग होता है नहीं सत्संग भी नहीं है तब क्या होता है कि सबके पास एक एक रेडियो है और बैठ करके आ, संसार का समाचार और नारायण संगीत और कहानियां सुना करते हैं वहां भी रेडियो की गति पहुंच गई है बोला वहां भी यही दुनिया का समाचार है वहां भी गाजा है नारायण वहां ठंड में बेचारे कैसे रहे तो का उनको कोई अध्यात्म ज्ञान है कर कोई बिरले होंगे बाबा उनकी बात छोड़ो वो तो ये दिखाने में कि हम यहाँ नंगे रहते हैं इसमें अपनी बड़ी बहादुरी मानते हैं यहाँ हम कपड़े कम पहनते हैं कई इस बात की उनको बहादुरी रहती है सो so, नारायण ये सब कुछ नहीं जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कल्याण भाजन नहीं हो सकते क्योंकि जहाँ संत होते हैं यस्मिन महन मुखरिता मधुभ चरित्र पीयूष शेष सरिता परित श्रवंते महात्मा लोग मधुसूदन जो भगवान है भगवान का नाम है मधुसूदन मधु माने राग मधु और कैटव दो दैत्य थे नारायण वो राग और द्वेश है नारायण भगवान से लड़ गए वो पांच हजार वर्ष तक भगवान भी उनको नहीं मार सके फिर भगवान ने कहा तुम दो हो उन दोनों ने कहा कि तुम अकेले हो हम दो हैं लड़ने में तुम बड़े बहादुर बार मांग लो तो भगवान ने कहा तुम हमारे हाथ से मर जाओ आ, मर जाओ तो बोले कि ऐसी जगह मारो जहां गीला न होए जहां रस रस न आता हो किसी को मारने में रस आता है और किसी को नारायण प्यार करने में रस आता है जहां संसार में रागत द्वेश न हो रसासदन हो नरस न हो नारायण उसको बोलते है मधुसूदन ये मधुसूदन का जो चरित्र है भगवान की जो कथा है ये अमृत की नदियां हैं और ये नारायण महात्माओं के हृदय में ये बहती हैं और वे इसको पी लेते हैं और पचा जाते हैं परंतु उनके पी लेने पर पचा लेने पर जो कुछ रह जाता है पीयूष शेष सरिता परित श्रवंती उनके मुखारविंद से ये भगवान के चरित्र की जो नदी है गंगा है पवित्र ये बहती रहती है बल्कि वो तो मौन हो गए थे कि दुनिया की क्या बात करनी है लेकिन महदवीर मुखरिता महान मुखरिता और महान तो मुखरिता जा भी ता महान मुखरिता वो तो उनको बोलने वाला बना देती है और उनके चारों ओर भगवान की कथा रूप अमृत की नदी बहती रहती है ताजे पिबंतो नृप गाढ़ी ही प्राचीन वर् समझ लो कि जो उनके मुंह से वो कथा मृत की नदी बहती है उसको जो अपने कान को उसमें डुबो कर पीते हैं माने कान से दूसरी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं केवल वही वही सुनते हैं तान अभी त्रिशो नृप गाढ़ कृष्ण ही और उनकी तृष्णा प्यास कभी बुझती नहीं बुझती नहीं और अमृत कथा पिए और अमृत कथा पिए उनको भूख नहीं सताती है प्यास नहीं सताती है भय नहीं सताता है कि भविष्य में क्या होगा वर्तमान में मोह नहीं होता है और नारायण उनको शोक नहीं होता है कि पीछे क्या हो गया उनको आगे पीछे वर्तमान सब की ओर से उनकी मनोवृत्ति हट जाती है और वो भगवान के चरित्रामृत नदी में स्नान करने लगते हैं इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन वर् को जनोपाख्यान के द्वारा तत्व ज्ञान दिया अब उनके जो पुत्र थे नारायण वो उन्होंने जाकर के विष्णु की आराधना की विष्णु भगवान प्रसन्न हुए जब उनके सामने विष्णु भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने सर्वस्मयी आत्मने नमः सब आप ही है और हमारे आत्मा भी आप ही है ऐसा कह करके उनकी स्तुति की स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि तुम लोग पिता की आज्ञा से आए हो ना बन में आराधना करने तो अब फिर पिता के नगर में लौट जाओ और वहां जाके राज्य करो अब वहां गए महाराज तो पिता तो पहले ही मुक्त हो चुके थे और चारों राज्य में जंगल जंगल हो गया था सु वासना युक्त उनका मन था जिसको अपनी बासना बहुत बड़ी हुई होती है उसको अपनी बासना के अनुसार ना होने पर क्रोध आ जाता है उन्होंने जंगल को जलाना शुरू किया तो जंगल के राजा जो है चंद्रमा, उन्होंने आकर के उनको शांत किया और बनकन्या मारिशा के साथ उनका विवाह कर दिया फिर वो संसार में फंस गए जब संसार में फंस गए फिर तो नारद जी ने कहा कि जो काम शंकर के किये नहीं हुआ जो काम विष्णु के किये भी नहीं हुआ शंकर और विष्णु दोनों के मिलने से जो काम नहीं हुआ अब इनका चल के उद्धार करना चाहिए नहीं तो शिव की भी बदनामी है कि उनसे मिले और संसार में फंस गए विष्णु की भी बदनामी है कि विष्णु का दर्शन हुआ और संसार में फंस गए काम ही क्रोधी हो गए नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए उनके घर में आए गए और बोले कि देखो ये कर्म कर्म नहीं है जिसको तुम कर रहे हो कर्म वो होता है जो भगवान की सेवा के लिए होता है और नारायण पूज्य विद्या होती है जिससे भगवान की प्राप्ति हो तजन्म ता तहणी नारायण भगवान को प्रसन्न करो देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको तो नारायण जो संसार में त्यागी त्यागी हैं एक प्रकार की पवित्रता और दरिद्रता जिन्होंने स्वीकार कर रखी है अपने जीवन में भीतर से गरीब हैं अपने को धन का अभिमान ही नहीं मानते और पवित्र हैं वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं और लक्ष्मी को छोड़कर के और लक्ष्मी के प्यारों को छोड़कर के भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं और भगवान सूरज के समान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसते हैं सबके हृदय में आकाश की तरह रहते हैं तुम लोग बड़े प्रेम से उन्हीं का भजन करो इसी उसी में ए तुम्हारा कल्याण है नारद जी के कहने से फिर ये दोनों ये जो प्रचेता हैं दस प्रचेता ये भगवान के भक्त हो गए भाई तो थे दस लेकिन नाम था सबका एक ही प्रचेता तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो प्रातः काल और सायंकाल उठ करके प्रचेताओं का स्मरण करता है नारायण वहाँ भाई भाई में प्रेम बना रहता है भाई से कभी विद्वेश नहीं होता नारायण मैत्रेय जी ने ये सब कथा बिदुर को सुनाई और बिदुर ने मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और वो फिर लौट गए जैसी ही उनकी रुचि थी इच्छा थी वहाँ चले गए और इस प्रकार ये चतुर्थ स्कंध जो है ये पूरा होता है ओम शांति शांति शांति सेकंड सेकंड के अंदर दया हो जाती है इंदिरा जा गांधी की तो आइए अंदर उस जिला को तो सब लोग गाना कोई चोरी नहीं करना बड़े प्रेम से उदग लोक ऐसा लगता है कि सब लोग कुछ तैयार नहीं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 दुपट्टे जाती थी एक अपने घर का एक नान घर का एक सब परिवार वालों का और सभी ये कहते थे कि बेटी तेरे पर सारे परिवार के सिर की लाज तेरे सिर के भीतर है तो ठाकुर जी के सिर पर तीन दुपट्टे डाले और लेखनी दुल्हन का रूप बना लोरी लेकिन चलो यशोदा के घर को यशोदा के घर में जाकर आवाज दी यशोदा ने सोचा फिर किसी का कुछ गड़बड़ करके आया है मालूम नहीं अब क्या होगा अब फिर मेरे आंगन में थोड़े से खड्डे पड़ेंगे महाराजी सुनाते हैं ना भागवत में ही भैया वहां का एक प्रसाद है कि जब गोपियां शिकायत करने को जाती थी तो यशोदा के आंगन में खड्डे पड़ती थी इडिया मारती थी नारी जब शिकायत करती है ना तो ईडी जरूर मारती थे बेटी ने ऐसा किया थे बेटी ने ऐसा किया थे तो यशोदा के आंगन में खड्डे पड़ते थे रोज रे शिकायतें यशोदा ने बोला दस बीस खड्डे डालने को और आई है कहने की क्या है गोपी कहने की न आज तो हमने तेरे लाला को तो देखा ही नहीं यशोदा तो कहती है ना मेरे लाला का ब्याह नहीं होता मेरे बेटे का ब्याह नहीं होता आज तेरे लाला के लिए बहुत सुंदर दुल्हन लेकर आई है श्वेता जी ने कहा बड़ी बड़ी खुशी हो लाला देख तो सही जब ईश्वेता जी आगे गए तो लाला जी अंदर से बोले भैया मैं तो स्वयं ही हूँ बोलो कृष्ण कह्या अरे लाला तू अपनी दुल्हन आप बना फिरता है कहेंगे भैया तुम ब्याह नहीं करती अपनी दुल्हन आप बनना पड़ रहा है भैया एक मिनट के लिए महाराज जी के पास जब भी मैं आता हूँ इस ध्वनि के साथ समाप्त करता हूँ केवल एक मिनट के लिए मैं कहूंगा गोपियों के प्राणन आपने कहना वृंदावन बिहार सब माताएं भेज भाई महाराज जी बड़े प्रसन्न होंगे जब आपके मुखारगंज से ये नाम निकलेगा क्योंकि तो महाराज जी से ज्यादा नाम की महिमा कहने वाला मैं महाराज जी के सामने नहीं कहता हूं बाहर कहा करता हूं नाम पर कहने वाला ऐसा कोई महापुरुष ऐसा कोई अवतार नहीं है जितनी नाम की महिमा महाराज जी सुनाते हैं नाम की महिमा का जितना प्रचार इनकी पवित्र वाणी से होता है कोई भी करता है तो महाराज जी को नाम बड़ा प्यारा है बड़े प्रेम से सब मिलकर कह दीजिए के प्र शुभ्रवस्वृता जा वीणा वरदंडमंडितक श्वेतना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभुति दा पंडिताकु सरस्वती भगवती निःशेषा जा gurur bramha gurur तो वदने तो लक्षस यस्यास्ते यस्ते हृद संवि तम नृसि नमहम भजे विश्वसर्ग विसर्गारिन नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णख्यम पर धाम ओ शंकर जी ने दीक्षा दी शिष्य बनाया और विष्णु भगवान की आराधना की पिता की आज्ञा से संसार में आए लेकिन फिर फंस गए फिर नारद जी ने आकर उन्हें भगवान की महिमा भगवान का गुण सुनाया सुन करके उनका हृदय पिघल गया द्रवित हो गया कंठ गदगद आंखों में आंसू प्रेम में भर के भगवान का ध्यान स्मरण करने लगे प्रचेताओं को सगुण सिद्धांत के अनुसार जो मुक्ति होती है वो प्राप्त हुई और प्राचीन वर ही पहले धर्मानुष्ठान करते थे फिर पुरंजनों पाख्यान सुनने के बाद उन्हें निर्गुण सिद्धांत के अनुसार जो मुक्ति होते हैं वो प्राप्त हुई इस प्रकार आठ अध्यायों में पंचम स्कंद के मोक्ष रूप पुरूषार्थ का वर्णन है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी भागवत आश्रय की आवश्यकता होती है नारद ने ही दोनों को मुक्त किया धर्म से प्राचीन बरही की मुक्ति नहीं हुई और शिव विष्णु के दर्शन से प्रचेताओं की मुक्ति नहीं हुई मुक्ति हुई तो महात्मा नारद के आशीर्वाद से उपदेश से इसी से इसको भागवत पुराण कहते हैं भागवता नाम पुराणम भागवत पुराणम इसमें भक्तों की महिमा का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है ध्रुव की मुक्ति भी की बात जो है वो भगवान के दर्शन से नहीं है स्वयंभुव मनु ने उनके अंतकरण को शुद्ध किया उपदेश करके वो भी परम भागवत हैं। पृथ्वी को भी पहले भगवान का दर्शन हुआ और बाद में सनत कुमारों ने उनको उपदेश किया तो सारे चतुर्थ स्कंध में भगवान के भक्तों की सर्वोपरि महिमा का वर्णन है अब पांचवा स्कंद प्रारंभ करते हैं पांचवें स्कंद में स्थान का वर्णन है वेदांति लोग जिसको अधिष्ठान कहते हैं उसी को भक्ति सिद्धांत में स्थान कहा जाता है स्थान क्या है कापनी अखंड अकुंठ स्थिति जिससे हमारे स्वरूप में ज्यो का त्यों बैठ जाना तो ये जो स्थान है ये पहले अध्याय में सत्संग से है दूसरे अध्याय में महत कृपा से है तीसरे अध्याय में यज्ञ से है और चौथे अध्याय में स्वरूपावस्थान से है ये इसका क्रम है अब आपको हम ठीक पांचवा सुनाते हैं पांचवा स्कंध में वर्णन है राजा प्रियव्रत का आपने पहले ही सुना कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के हुए ध्रुव और उनके वंश की कथा प्रचेता पर्यन्त आई और प्रचेता जो हैं वो मुक्त हो गए वहां तक उनकी कथा सुना के फिर प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हैं प्रियव्रत माने होता है जिसको अपना व्रत अपना नियम अपनी मर्यादा बहुत प्यारी लगे और वे अपनी नियम निष्ठा में बिल्कुल पक्के उनको प्रियव्रत कहते हैं सो so, महाराज वो बाल्यावस्था में ही बचपन में ही नारद जी के साथ उनके आश्रम में चले गए और वहां भगवान का गुण सुने और गावे और उसका चिंतन करें और उसी के आनंद में मग्न रहे न हर लगे न फिटकरी और रंग चोखा आवे न तो पैसा कमाना पड़े न ब्याह करना पड़े न परिवार का बोझ ढोना पड़े और बस वहाँ तो भगवान का नाम लेकर के नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उपदेश सुनते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं इसी में प्रियव्रत का जीवन व्यतीत होने लगा अब पहले तो नारायण सब ठीक था लेकिन जब उत्थान पार के वंश का अंतिम प्रसंग आया जब स्वयंभुव मनु जो उनके दादाजी थे प्रियव्रत के पिता थे स्वयंभु मनु उनको इस बात की चिंता हुई कि ये हमारा जो बेटा है ये तो साधु हुआ जा रहा है गृहस्थों की इस बात की फिक्र होती है कि कहीं हमारा बेटा साधु न हो जाए साधुओं के संग में पड़ गया अब उन्होंने सोचा कि हम चल के समझावें और हमको अपना पिता समझ के शायद बात न माने तो वे अपने पिता के पास गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेद बाणी निकलती है इसलिए ब्रह्मा जी का वचन वेद वचन होता है और दादा तो है ही है पितामह है और स्वयंभुव मनु जो है कभी पिता हैं इसलिए सब विमान पर चढ़ करके दोनों अपने पार्षदों के साथ नारद जी के आश्रम में पहुंचे नारद जी के आश्रम में ब्रह्मा जी को लाने का एक कारण और था वो ये था कि स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत तो वे तो स्वयंभू मनु का आदर करते परंतु शायद नारद जी न छोड़ते तो, तो नारद जी के पिता को भी लेके आए कि जब दोनों के प्रियव्रत के पिता भी होंगे और नारद के पिता भी होंगे तब तो उनको बात माननी पड़ेगी और सबसे अधिक प्रमाण जो है वो वेद है सो चारों वेद जिनके मुख में वे ब्रह्मा जी चल रहे हैं अब नारद जी ने सबका बड़ा स्वागत सत्कार किया प्रियव्रत ने भी किया और स्वयंभू मनु ने प्रस्ताव रखा कि बेटा आप तुम चलो राज्य करो लेकिन प्रियव्रत ने कहा कि पिताजी हमारी तो निवृत्ति में ही निष्ठा है सब के त्याग में हमको बड़ा रस आता है सो अब तो हम भगवान का भजन ही करेंगे राजकाज के झगड़े में नहीं पड़ेंगे अब उस समय ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो निबोध तातेद, तातेद अमृतम ब्रबीमी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ असल में भगवान की आराधना के लिए वन में जाने की कोई जरूरत नहीं है भगवान तो अपने हृदय में ही रहते हैं यदि तुम्हारे दोष कम हो जाएं काम क्रोध लोभ मन में कम हो जाए मन में काम क्रोध लोभ तो दूसरी चीज है वो तो बड़ा अंतरंग है ये जो हमारे जीवन में चोरी है बेईमानी है ये तो लोभ के कारण ही है ना जो दूसरे पर हम गुस्सा करते हैं गाली देते हैं डांटते हैं अपमान करते हैं वो तो क्रोध है और तरह तरह की चीजें महाराज मांगते रहते हैं ये मांगना जो है ये अपनी दरिद्रता का साफ साफ स्पष्ट निदर्शन है जब तक अपने पास एक पैसा भी बचा हुआ है तब तक दूसरे से मांग कर कोई काम करने का कोई कारण है ही नहीं है नारायण धर्म के लिए भी नहीं मांगना चाहिए यात्रा के लिए भी नहीं मांगना चाहिए और यहाँ तक कि अपने जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं मांगना चाहिए सो तो तुम तो बहिरंग नहीं बाहर के नहीं भीतर के जो काम क्रोध लोभ हैं उनको यदि छोड़ करके घर गृहस्थी में रहोगे राज्य का पालन करोगे तो उसी में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और वन में जाओगे और वहां भी राग द्वेश होगा आखिर मन तो यही जाएगा जहां भी जाओगे वहां मन तो यही जाएगा दूसरा तो जाएगा नहीं तो वहां भी किसी का काम नापसंद आवेगा किसी की कोई चीज ना पसंद आवेगी वहां भी कुछ जब ना पसंद आवेगा तो तुम्हारा दिल कड़वा हो जाएगा इसलिए महाराज वैराग्य का अर्थ है असंगता और असंगता का अर्थ है अद्वितीय ब्रह्म भाव में स्थिति सो वो तो बन में ही रह के हो ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हें घर में चलना चाहिए वन में भी दोष आ जाते हैं और घर में भी यदि इंद्रियों का निग्रह है तो तपस्या है अब मनु जी ने ऐसा बढ़िया समझाया ब्रह्मा जी ने समझाया नारद जी ने भी अनुमति दे दी प्रिय लौट के आ गए और उन्होंने महाराज इतने दिनों तक जो सत्संग किया था निर्भय होकर के वो प्रजा का पालन करने लगे कोई द्वंद्व ही नहीं जो परतंत्र होकर काम करता है हो हम किसी के घर जाते हैं और डरते डरते नमक डालता है डरते डरते छौक लगाता है डरते डरते दाल पकाता है तो सब बिगड़ जाता है और काम करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता चाहिए जो निर्भय होकर के काम नहीं करता है उसका काम बिगड़ जाता है तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके प्रियव्रत ने सत्संग का प्रभाव चित्त जीवन में तीन बात चाहिए एक तो व्यवहार करते समय कहीं रागत द्वेश न हो और हृदय के भीतर समता बनी रहे और तीसरे सिद्धांत की दृष्टि से सब एक ही है जीव जगत ईश्वर सब पर ब्रह्म परमात्मा है असली स्थान असली अधिष्ठान यही है तो पंचम स्कंध में ऐसे स्थान का वर्णन किया फिर प्रिय ने महाराज भौगोलिक रूप से कितना अपना प्रभाव प्रकट किया उन्होंने अपने रथ की रेखा से सात समुद्र बना दिए सात द्वीप की सात द्वीप की रचना कर दी और विवाह करके पुत्रोत्पादन किया और उनको सातों द्वीप जो हैं वो बांट दिए अब इनके अलग अलग नाम हैं और समुद्रों के भी अलग अलग नाम हैं नारायण ये सब रस के सूक्ष्म भेद हैं ये खार समुद्र है फिर फिर गन्ने के रस जैसा समुद्र है दही का समुद्र है दूध का समुद्र है मधु का समुद्र है ये सब क्या है कि ये सूक्ष्म जगत में जो इन इन तत्वों के बीज हैं उनके ये समुद्र होते हैं और इस तरह से सात समुद्र सात द्वीप बना करके उन्होंने व्यवस्था की पृथ्वी की और दिन को भी रात बनाने का संकल्प उन्होंने कर दिया काल पर विजय प्राप्त किया देश पर भूगोल पर विजय प्राप्त किया वस्तुओं पर विजय प्राप्त की भगवान की पूजा का सेवा का सत्संग का ऐसा महात्म्य ये सब करते करते अंत में फिर प्रिय व्रत को वैराग्य की प्राप्ति हुई उन्होंने कहा रे हमको तो परमात्मा में स्थित रहना चाहिए था जो सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक प्रभु है उसमें हमको स्थित रहना चाहिए ये दृश्य जगत में हम क्यों व्यवहार करने लगे और फिर अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके और नारद जी के आश्रम में चले गए और वहीं वो ब्रह्मचिंतन करने लगे उनके पुत्रों में से एक थे अग्निध्र उनका नाम आग्निध्र है नारायण अब वो आग्निध्र जो हैं वो भी वन में जा करके तपस्या करते थे और ईश्वर की कृपा से ही हमारे अंदर संपूर्ण शक्तियों का विकास होगा ये उनके मन में विश्वास था तो एक तो स्थान मिल था होता है सत्संग से और दूसरा स्थान होता है ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा ये जो अपरोक्ष आत्मा का साक्षात्कार है वो तो सत्संग से होता है और ईश्वर की कृपा का ईश्वर तो परोक्ष मालूम पड़ता है परंतु परोक्ष मालूम ही पड़ता है ईश्वर परोक्ष है नहीं हो परोक्षत्व की कल्पना जो है वो भी अंतःकरण में होती है और उस कल्पना का साक्षी तो अपना आत्मा ही होता है वही देखता है तो परोक्षण कल्पना का जो अधिष्ठान है और प्रकाशक है वो तो अपोक्ष रूप से ही ईश्वर को देखता है हमारी बुद्धि है उसका प्रेरक ईश्वर है और उसका साक्षी मैं हूँ जब तक बुद्धि है तब तक ईश्वर में प्रेरकत्व तो है और जहाँ बुद्धि का बाध हुआ तो वहाँ प्रेरक जो परमात्मा है वो आत्मा से एक हो जाता है अब आग जो तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये हमारे वंश का बालक तपस्या कर रहा है इसके तो संतान होनी चाहिए वंश चलना चाहिए सो तो उन्होंने विप्रचित नाम की अप्सरा को भेज दिया अब उन्होंने कभी कोई अप्सरा देखी नहीं थी कोई ऐसी सुंदरी देखी नहीं थी ऐसी काव्यमयी भाषा में उससे बात करने लगे कि मैं भी ब्रह्मचारी हूँ तुम भी ब्रह्मचारी हो और बताओ तुम कुछ किस देश से आए हो हम तो यहाँ मृग पहनते हैं पेड़ों की छाल पहनते हैं भला ऐसी ऐसा ऐसी छाल किस देश में होती है किस पेड़ की होती है जो तुम ये दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हो जटा तो हम भी बनाते हैं लेकिन ये तुम्हारा जो जूड़ा है हमारा जूड़े को जटा बताया ऐसे ही एक एक अंग का वर्णन किया जैसे ब्रह्मचारी का हो कि ये तुम्हारे शरीर में यह अगला भाग ऊंचा क्यों है तुम्हारे हाथ पांव इतने नरम क्यों हैं और तुम्हारा जो शरीर है इस तरह से महाराज काव्यमयी भाषा में जो वर्णन किया सो तो हो गई मुग्ध और वो उसके साथ नारायण रहने लगी विवाह हो गया और विवाह से फिर ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सो वो पुत्र उत्पन्न करके वो भी अंततोगत्वा विरक्त तो हो गए उस भोग राग में कुछ रखा हुआ नहीं है उनके पुत्र थे नाभि नारायण नाभि के कोई संतान नहीं थी आग निध्र ने तो व्यवस्था कर दी फिर सात द्वीप और उनमें एक एक में कई कई खंड होते हैं उनकी और नाभि के कोई पुत्र नहीं था अब ब्राह्मण सब इकट्ठे हुए विद्वान उन्होंने कहा हमारे महाराजा अधिराज के कोई पुत्र नहीं है तो यज्ञ के द्वारा स्थान प्राप्त करना धर्म के द्वारा महापुरुष वो सत्संग के द्वारा स्थान महापुरुष की कृपा के द्वारा स्थान और उसके बाद यज्ञ जागाद रूप धर्मानुष्ठान के द्वारा स्थान की प्राप्ति ये स्थान मान्य स्थिरता जीवन में स्थिति जिसका जीवन टिका हुआ नहीं है वो ऐसे ही बहता रहता है ठोर ठिकाना नहीं है कि कहा जाएगा जीवन में कोई निश्चय तो चाहिए ना अब ब्राह्मण लोगों ने कहा कि आपकी वंश परंपरा चले आत्मा भाई पुत्र नामासी आपकी वंश परंपरा चलती रहेगी तो एक स्थिरता ये भी है कैसे हो तब उन्होंने पुत्रेष्टि याग कराया परंतु पुत्रेष्टि याग करने से ही वंश परंपरा चले ऐसा नहीं होता है उन्होंने भगवान की आराधना की और जब भगवान की आराधना की पुत्रेष्टि यज्ञ में ऐसा देखने में आता है हो कि जग जाग आदि कराने से संतान तो हो जाती है परंतु वो संतान जो है वो चिरजीवी हो और सद्भाव संपन्न हो सद्गुणी हो इसका कोई ठेका पुत्रृष्टि जाग में नहीं होता है भागवत में भी ऐसे पुत्रिष्टि जाग हैं, जिनसे जो पुत्र हुआ वो बहुत दुष्ट हुआ बेन, बेन भी पुत्रिष्टि जाग से ही उत्पन्न हुआ था तो धर्म भी अपना असली फल तब देता है जब उसमें भगवान का पूरा पूरा आश्रय हो तो ब्राह्मणों ने यज्ञ तो करवाए साथ, साथ भगवान की आराधना की विष्णु भगवान की आराधना अब ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर के जो विष्णु हैं व्यापक है नारायण जो संपूर्ण विश्व को घेरे हुए हैं बेबेटी विश्व में थे जो संपूर्ण विश्व को घेर करके रहते हैं बड़े हैं विश्व से वे प्रभु एक साकार रूप धारण करके चतुर्भुज रूप धारण करके यज्ञ में प्रकट हुए ब्राह्मणों ने उनका आदर सत्कार किया राजा ने किया षोरशोपचार पूजा करके ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं इसको देख करके हम लोग गदगद हो गए हैं क्योंकि आपका कृपा पात्र है ये द्विज वंश सो हम लोगों की ये प्रार्थना है कि ये हमारे जो महाराज हैं ये आप जैसा पुत्र चाहते हैं इसलिए आप कृपा करके अपने जैसा पुत्र दीजिए अब नारायण बोले कि ये तो ब्राह्मणों तुम लोग जो कह रहे हो सो मेरा ही वचन है क्योंकि ये ब्राह्मणों का जो मुख है ये ए, महात्माओं का ब्राह्मणों का ब्रह्म का जो मुख है ये तो मेरा ही मुख है इनके मुंह से जो बोला गया सो मेरा बोला हो गया पर कठिनाई ये है ए, कि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं तो मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से दूंगा इसलिए तुम लोगों की बात पूरी करने के लिए ब्राह्मण के मुंह से बोली हुई बात झूठी न हो जाए इसके लिए मैं स्वयं ही इनका पुत्र बनूंगा तो ये महाराज ब्राह्मणों के उद्योग से और भगवान की प्रसन्नता से फिर उन्हीं नाभि की जो पत्नी थी उनके गर्भ में साक्षात भगवान पधारे और ब्रह्मादि देवताओं ने उनकी स्तुति की और पश्चात ऋषभ देव का जन्म हुआ ये ऋषभदेव जो हैं ये साक्षात भगवान हैं और जो दूसरे ऋषभदेव को मानने वाले लोग हैं वो तो ब्राह्मण को भी नहीं मानते यज्ञ को भी नहीं मानते नारायण वेद को भी नहीं मानते और यहाँ तो ब्राह्मणों ने वेद के मंत्रों से यज्ञ कराकर जिस ईश्वर को वे नहीं मानते हैं उसी ईश्वर का अवतार ये ऋषभदेव हैं, है ज्ञानेन भाति इति ऋषभा जो ज्ञान के द्वारा जिसकी शोभा होती है उसका नाम ऋषभ होता है वह बड़े तत्व तत्वज्ञ महाराज जन्म से ही उप आत्मा अब उनके पिता ने देखा कि ये तो हमारे घर में कोई दिव्य पुरुष साक्षात भगवान आए हैं सो उन्होंने ब्राह्मणों की गोद में उनको दे दिया महाराज आपकी कृपा से वेद की कृपा से यज्ञ की कृपा से ब्राह्मण की कृपा से ये बालक हमारे घर में आया है सो ये तो आपका ही है हमारा नहीं है अब ब्राह्मण उनकी शिक्षा दीक्षा करने लगे और अंत उन बालक में ही ऋषभ को राज्य दे करके हैं और नाभी जो हैं वो तो भगवान का भजन करने के लिए चले गए अब ऋषभ देव जो हैं वो ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का पालन करने लगे इतने प्रभावशाली थे बचपन से ही वो महाराज बाल्यावस्था से ही कि इंद्र ने उनके उस अजनाभ वर्ष में वर्षा बंद कर दी चिढ़ गए इंद्र नारायण उनको स्पर्धा हो गई कि ये कहीं हमारी बराबरी न करे ये जो बड़े लोग होते हैं इनमें होड़ लग जाती है नारायण मैं बड़ा कि तुम बड़ा ये अभिमान का काम है हो तो ऋषभदेव के मन में तो कुछ था नहीं इंद्र के मन का अपने दोष था उनके वर्ष में अजनाब वर्ष में उन्होंने वर्षा ही नहीं की बारह वर्ष अब ऋषभ जी को जब ये बात मालूम पड़ी कि इन्द्र स्पर्धा के कारण वर्षा नहीं करते हैं तब उन्होंने अपने प्रभाव से अपने संकल्प से अजनाभ बरस बर्श में बरसा करवाई संकल्प की बड़ी भारी शक्ति है वो ये विधाता भी संकल्प से ही सृष्टि करता है और परमेश्वर भी संकल्प से ही सृष्टि करता है जिसके जीवन में इंद्रियों का संयम रहता है और संकल्प कम से कम होते हैं और मनोबल जिनका ठीक ठीक प्रबल मनोबल होता है वे लोग जो संकल्प करते हैं उससे नई सृष्टि बन सकती है वर्षा की तो बात ही क्या विश्वामित्र ने अपने संकल्प से एक नवीन दूसरी सृष्टि बना दी थी ये शरीर का जो हिलना है डोलना